आईईटी एनसीईआरटी -E द्वारा प्रस्तुत है यह श्रृंखला खेलें खेल आज का खेल है पोशंपा भाई पोशंपा हेलो बच्चों आप सब लोग बड़े जोश में तैयार है नई गेम खेलने के लिए जिसका नाम है पोशमपा भई पोशमपा तो नई गेम खेलने के लिए आज, आज आपको एक लाइन बनानी होगी पहले एक लाइन में खड़े हो जाओ शाबाश शाबाश शाबाश हां आ, आ जाओ जा। आप सामने आ जाओ आप सामने आ जाओ इधर आ जाओ आ इधर आ피 इधर आप मेरे पास में सामने आ गए इधर आ इधर आ मेरे पास में शाबाश आइए गुड गुड गुड गुड अब जो दो लंबे लोग हैं हम्म एक तो अक्षत आप और साथ में हरी आप आप दोनों इधर आओ सामने आओ दोनों एक दूसरे से हाथ ऐसे ऊपर हाथ ऊपर करो खड़ेकर अपने हाथ हां ऐसे हाथ जोड़ लो अब यहां पे ये एक दरवाजा बन गया आप दोनों ने ये दरवाजा बना लिया अब सब बच्चे इस दरवाजे में से एक-एक करके निकलेंगे लाइन में निकलेंगे चलो जाओ हां जिसको पकड़ लिया वो जेल में जाएगा आप समझ गए ठीक है तो जोरदार तालियां बजाएंगे ठीक है तो अब जो मैं गाऊंगा वो आप सब लोग पीछे-पीछे गाएंगे ठीक है पोषण पा भई पोषण पा पोषण पा भई पोषण पा बुरे लोगों ने क्या किया बुरे लोगों ने क्या किया हरे पेड़ को काट दिया हरे पेड़ को काट दिया अब तो जेल में जाना पड़ेगा अब तो जेल में जाना ये किसको पकड़ा किसको पकड़ा <laughs>. अरे वाह वाह ये कौन पकड़ा गया अपना नाम बताइए जो पकड़ा गया गुनगुन गुन, गुन, पकड़ी गई चलो अब फिर से खेलेंगे पोषम पाभई पोषम पा पोषम पाभई पा पोषम पा बुरे लोगों ने क्या किया बुरे लोगों ने क्या किया सड़क पे कूड़ा डाल दिया सड़क पे कूड़ा डाल दिया अब तो जेल में जाना पड़ेगा <laughs> ये कौन पकड़े गए कौन पकड़े गए इनको इनके इधर लाइए अपना नाम बताइए कौन शिव पकड़े शिवकुमार शिवकुमार पकड़े गए ओहो शिवकुमार को अब हम जेल में डाल रहे हैं चलो जी शिवकुमार लेकिन इससे आपने क्या सीखा सड़क पे कूड़ा नहीं डालना है तो फिर से खेलेंगे पोषम पाभई पोषम पा बुरे लोगों ने क्या किया बुरे लोगों ने क्या किया हरे पेड़ को काट दिया जेल में जाना पड़ेगा यह कौन पकड़ में आए कौन पकड़ में आए कृष्णा मलिक कृष्ण मलिक पकड़ में आ गए चलो अब फिर से खेलेंगे पोशंपा भाई पोशंपा पोशंपा भाई, पोशंपा। पोशंपा भाई पोशंपा। उमंग सुनने वाले सभी प्यारे-प्यारे बच्चों आप भी इस खेल को अपने घर पे खेल सकते हैं जिसे हम कहते हैं पोशंपा भाई पोशंपा बुरे लोगों ने क्या किया तो आप भी खेलिए और ढेर सारे मजे कीजिए पोषणपा भई पोषणपा अभी हम सुन रहे थे यह खेल कार्यक्रम कलाकार बावला कोचर और बच्चे ध्वनिंकन बटिलंगलिंगडो निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल हालेख निर्माण निर्देशन तथा ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी